बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक एक मन से मुक्त होना ही मुक्ति है भाग एक। प्यारे ओशो मातसु साधना में था वह अपने गुरु आश्रम के एकांत झोपड़ी में अहिरनिश मन को साधने का अभ्यास करता था जो उससे मिलने भी जाते उनकी ओर भी वह कभी ध्यान नहीं देता था उसके गुरु एक दिन उसके झोंपड़े पर गए मादसू ने उनकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया पर गुरु दिन भर वही बैठे रहे और एक ईंट को पत्थर पर घिसते रहे मादसू से अंततः न रहा गया और उसने पूछा आप यह क्या कर रहे हैं गुरु ने कहा इस ईंट का दर्पण बनाना है मातसू ने कहा ईंट का दर्पण पागल हुए हैं क्या जीवन भर घिसते रहने से भी दर्पण नहीं बनेगा यह सुनकर गुरु हंसने लगे और उन्होंने मातसू से पूछा तब तुम क्या कर रहे हो ईंट दर्पण नहीं बनेगी तो क्या मन दर्पण बन सकता है प्यारे ओषो इस झीन बोध कथा पर प्रकाश डालने की कृपा करे एक पुरानी कहानी एक अपर ग्रामीण सम्राट के दर्शन के लिए अपने घोड़े पर सवार हो राजधानी की तरफ चला संयोग की बात सम्राट भी उसी मार्ग से शिकार करने के बाद राजधानी की तरफ वापस लौटता उसके संगी साथी कहीं पीछे जंगल में भटक गए थे वो अपने घोड़े पर अकेला था इस ग्रामीण का उस सम्राट से मिलना हो गया सम्राट ने पूछा क्यों भाई चौधरी राजधानी किस लिए जा रहे हो तो उस ग्रामीण ने कहा कि सम्राट के दर्शन करने बड़े दिन की लालसा है आज सुविधा मिल गई सम्राट ने कहा तुम बड़े सौभाग्यशाली हो सम्राट के दर्शन ऐसे तो आसान नहीं लेकिन तुम्हें आज सहज ही हो जाएंगे ग्रामीण कहा जब बात ही उठ गई तो एक बात और बता दें दर्शन तो सहज हो जाएंगे लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि सम्राट यही यही मन में एक चिंता बनी सम्राट ने कहा घबराओ मत जब हम राजधानी में पहुँचे और तुम देखो किसी घोड़े पर सवार आदमी को जिससे सभी लोग झुक झुक के नमस्कार कर रहे हैं तो समझना कि यही सम्राट फिर वे बहुत तरह की बातें गपशप करते राजधानी पहुँच गए द्वार के भीतर प्रवेश हुए लोग झुक झुक के नमस्कार करने लगे ग्रामीण बहुत चौंका थोड़ी देर बाद उसने कहा कि भाई साहब बड़ी दुविधा हो या तो सम्राट आप हैं या मैं हूं उसकी ही दुविधा मन की दुविधा है मन इतने निकट है चेतना के कि भ्रांति हो जाती है कि या तो सम्राट आप हैं या मैं हूं जब भी कोई झुक के नमस्कार करता है तो मन समझता है मुझे की जा रही इसी भ्रांति से अहंकार निर्मित होता है जब भी कोई प्रेम करता है मन समझता है मुझे किया जा रहा मन सिर्फ निकट है जीवन के बहुत निकट है इतना निकट है कि जीवन उसमें प्रतिबिंबित होता है और जीवित मालूम होता है मन मन पदार्थ का हिस्सा है मन चेतना का हिस्सा नहीं मन शरीर का ही सूक्ष्मतम अंग शरीर का ही विकास है लेकिन चेतना के बिल्कुल निकट है और इतना सूक्ष्म है मन और चेतना के इतने निकट है कि यह भ्रांति बड़ी स्वाभाविक हो जाना मन को कि मैं ही सब कुछ हूं यह भ्रांति संसार में तो चलती ही है साधना में भी पीछा नहीं छोड़ती संसारी व्यक्ति तो मन को भरने में लगा रहता है कभी भर नहीं पाता क्योंकि भर पाएगा ही नहीं वो मन का स्वभाव नहीं चेतना भर सकती भरी ही हुई है वो उसका स्वभाव चेतना खिल सकती है फूल बन सकती है बनी हुई हुई है वो उसका स्वभाव है मन तो जड़ पदार्थ है यंत्रवत न खिल सकता न भर सकता लेकिन मन भरने की कोशिश में लगा है जन्मों जन्मों तक चेष्टा करने के बाद भी मन भरता नहीं फिर भी आशा नहीं मरती मन का दिया आशा के तेल से जलता है कहता जाता है कि मन आज तक नहीं हुआ कोई चिंता नहीं थोड़ा श्रम और चाहिए कल होगा अब तक नहीं मिला घबराओ मत धीरज रखो कल मिलेगा अधैरी मत करो संतोष रखो मुला श्रुति मुझसे कह रहा था कि जीवन भर के अनुभव का सार निचोड़ तीन सिद्धांतों में मैंने निर्मित कर लिया तो मैंने पूछा कौन से हैं वे सिद्धांत और उसने कहा कि तीन को भी अगर निचोड़ो तो बस एक ही बचता है मैंने कहा कहो तो उसने कहा पहला सिद्धांत लोग युद्ध पर जाते एक दूसरे को मारने में बड़ी झंझट उठाते बड़ा श्रम बड़ी संपत्ति बड़ी शक्ति का वे हत्या में होता है जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं थोड़ा सा धैर्य रखे प्रकृति खुद ही सभी को मार डालती जो काम प्रकृति ही कर देगी उसके लिए हम मेहनत क्यों उठाएं बस जरा से धैर्य की जरूरत है प्रकृति खुद ही मार डालेगी रोशिमा पर एटम बम गिराने की जरूरत है क्या सभी मर गए होते जरा सी प्रतीक्षा चाहिए थी मैंने पूछा और दूसरा उसने कहा दूसरा लोग वृक्ष पे फल लगते हैं पत्थर मारते हैं डंडों से गिराते हैं ऊपर चढ़ते हैं कभी फल तोड़ने में हाथ पर खुद के टूट जाते हैं जरा धीरज रखें पल पकेगा फल अपने आप गिर के जमीन पर आ जाएगा मैंने पूछा तीसरा उसने कहा कि लोग स्त्रियों के पीछे भागते हैं जीवन बर्बाद करते हैं जरा धीरज रखें स्त्रियां उनके पीछे भागेंगी और उसने कहा कि तीनों का सारे कि जरा धीरज रखे तुम सार सोचते हो कि धार्मिक आदमी का लक्षण है जरा धीरज रखे नहीं जरा धीरज मन की तरकीब धार्मिक आदमी में न तो धैर्य होता है न अधैर्य होता है वो धीरज नहीं अधेरी के विपरीत धैरी को नहीं साधता वहां धैरी भी चला गया है अधैरी भी चला गया है अब वहां सन्नाटा है वहां दोनों प्रतिद्वंदी नहीं वहां द्वंद चला गया है लेकिन संसारिक आदमी धीरज साधता है और धीरज मन का तेल उससे ही मन का दिया जलता है मन कहता है थोड़ा समय और फल पके ही जाते हैं थोड़ा समय और दुनिया की सफलताएं तुम्हारे पीछे भागेंगी। थोड़ी देर और टिके रहो जल्दी मत करो और ऐसे ही इस आशा के सहारे तुम टिके रहे हो सांसारिक आदमी तो मन से जीता ही है धार्मिक आदमी तथा कथित धार्मिक आदमी भी मन से ही जीता है यात्रा भला उल्टी हो जाती हो फर्क नहीं पड़ता मौलिक आधार वही का वही रहता है सांसारिक आदमी क्या कर रहा है इसे हम ठीक से समझ ले मन को भरने की कोशिश कर रहा है लेकिन ध्यान मन पर लगा है ग्रामीण गांव के समझ लिया कि मैं राजा और तर्क भी साफ है कि सभी लोग झुक झुक के नमस्कार कर रहे हैं और नमस्कार मुझे भी की जा रही है ये मानने की सहजी वृत्ति होती सांसारिक आदमी मन को भरने में लगा है फिर तथाकथित धार्मिक आदमी क्या कर रहा है क्योंकि न संसारिक के जीवन में आनंद की वर्षा दिखाई पड़ती उस आनंद की जिसको कबीर कहते हैं आकाश से अमृत बरस रहा है उस आनंद की जिससे मीरा नाच उठती सारा जीवन रक्त हो जाता है उस आनंद की जिससे कृष्ण की बांसुरी बजती और अनंत का स्वर पैदा होता है नहीं वैसी आनंद की घड़ी न तो संसारी में दिखाई पड़ती और न तुम्हारे तथाकथित सन्यासी में दिखाई पड़ती दोनों उदास थके और हारे मालूम पड़ते संसारी मन को भरने में लगा है सन्यासी क्या कर रहा है सन्यासी मन को निखारने में लगा है शुद्ध करने में लगा है और ध्यान रहे ना तो मन को भरा जा सकता और ना मन को निखारा जा सकता शुद्ध किया जा सकता मन का स्वभाव दुष्पुर और ऐसे ही मन का स्वभाव पवित्र वो पवित्र हो ही नहीं सकता जहर को तुम कैसे शुद्ध करोगे और अगर कर लिया तो और जहरीला होगा जहर की शुद्धि का अर्थ होगा और जहरीला जहर शुद्ध होकर अमृत न हो जाएगा क्योंकि शुद्ध होने से तो उसकी प्रकृति और प्रकट होगी तो एक बहुत अनूठी बात है कि सांसारिक आदमी को मन की प्रकृति का उसके जहर का पूरा अनुभव नहीं होता वो पूरा अनुभव तो सन्यासी को होता है क्योंकि वो शुद्ध करता है और शुद्ध कर, कर, कर के पाता है कि यह मन तो भयंकर जहरीला है इतना जहर तो संसार में भी नहीं था क्योंकि और हजार चीजें मिली थी वहां तो सब चीजें मिश्रित थी वहां जहर भी शुद्ध नहीं बिकरा था वहां सभी चीजें मिली जुली थी लेकिन जैसे जैसे साफ होता है मन वैसे वैसे और जहरीला हो जाता है इसलिए अगर सन्यासियों ने मन के खिलाफ बहुत लिखा है तो आश्चर्य नहीं उन्होंने मन को उसकी शुद्धता में जाना पर मन कितना ही शुद्ध हो जाए उससे अहंकार बढ़ेगा घटेगा नहीं वही तो जहर मन का जहर है अहंकार और ये अहंकार ऐसी प्रक्रियाओं से गुजर सकता है कि विनम्रता जैसी मालूम पड़े मैंने सुना है एक दिन मुल्मा ने सुरदीन भागा हुआ पुलिस स्टेशन पर पहुंचा और उसने कहा कि अब देर मत करो जल्दी चलो मेरे साथ मेरी पत्नी बस मरने के करीब स्टेशन ऑफिसर भी उठ के खड़ा हो गया उसने कहा हुआ है क्या है? ने कहा कि हम समुद्र के तट पर थे ज्वार हो रही तूफान तेज और मेरी चोर रेत में फंस गई, बचाओ जरा देर हुई मुश्किल हो जाए ऑफिसर ने पूछा कि कितनी दूर तक रेत में चली गई कितनी उलझ गई है रेत में मोलाना सुद्दीन ने कहा पंजे तक आदमी खड़ा था वो बैठ गया उसने कहा मुझे पहले ही शक अगर पंजे तक उलझिए तो अपने आप निकल आएगी इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है न किसी को ले जाने की जरूरत न सुन ने कहा कि नहीं निकलेगी देर मत करो मैं कहता हूं क्योंकि वो शीर्षासन कर रही है अब अगर शीर्षासन करते वक्त पंजे तक उलझ गए तो फैसला धार्मिक और तथाकथित धार्मिक में यही फर्क तथाकथित धार्मिक संसारी से उल्टा है वो शीर्षासन कर रहा है तुम अगर पंजे तक उलझे हो वो भी पंजे तक है लेकिन ध्यान रखना तुम शायद बच भी जाओ उसका बचना मुश्किल है वो सिर्फ शासन कर रहा है असली धार्मिक कौन है? असली धार्मिक वो है जिसने द्वंद्व छोड़ा जो न तो मन के पक्ष में है ना मन के विपरीत है जो न तो मन को भरने में लगा है ना मन को तोड़ने में जो न तो मन की अपवित्र आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्सुक है और ना मन की पवित्र आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्सुक है जो न तो धन के पीछे दौड़ रहा है और ना परमात्मा के पीछे जो दौड़ ही नहीं रहा क्योंकि सब दौड़ मन की और मन इतना कुशल है इतना चालाक और उसका गणित इतना जटिल है कि तुम एक तरफ से हटे नहीं तो वो तत्म तुम्हें दूसरा जाल बता देता है तुम दौड़ते थे पागल थे धन के पीछे जब तुम उगने लगते हो तब तुमसे वो कहता है कि धन से मिलेगा नहीं त्याग से मिलता है इसके पहले कि तुम उसके पंजे के बाहर हो जाओ वो विपरीत पंजा आगे बढ़ा देता है और तुम्हें भी लगता है क्योंकि तुम तर्क से ही जिए हो कि जब इस दिशा में नहीं पाया तो शायद विपरीत दिशा में मिलेगा तो इसको भी खोज करके देख लेकिन त्याग भोग का ही शासन करता हुआ रूप भोगी तो उलझे ही हैं त्यागी और बुरी तरह उलझे हैं वही संसार की चोर रत लेकिन वो शीर्षासन करते हुए खड़े इधर तुम स्त्रियों के पीछे भागते थे पुरुषों के पीछे भागते थे इसके पहले कि तुम उबो मन तुम्हें नया रस देगा वो कहेगा रस तो ब्रह्मचरी में आनंद तो ब्रह्मचारी पाता है दविचारी को कभी आनंद मिला फिर एक नया जाल शुरू हो रहा है मन तुम्हें छूटने ना देगा विपरीत में रस को जगा देता है ये उसकी तरकीब है और जब तक तुम विपरीत में भटकोगे तब तक तुम पहले अनुभव को पुनः भूल जाओगे क्योंकि तुम्हारी स्मृति ना के बराबर है तुम्हें स्मरण की तो क्षमता ही नहीं वही अगर होती तो तुम कभी के जाग गए होते तुमसे अगर कहा जाए कि तुम घड़ी भर भी होश रखो तो नहीं रख पाते हो घड़ी भर भी तुमसे कहा जाए स्मरण पूर्वक खड़े रहो तुम नहीं खड़े रह पाते हो हजार बातें तुम्हें आकर्षित कर लेती तुम छोटे बच्चों की तरह हो जो हर तितली के पीछे दौड़ दौड़ जाता है हर कंकड़ पत्थर को बीनने लगता है हर आवाज उसे उत्सुक कर लेती है। जो सब दिशाओं में बेहतर रहता है इसके पहले कि तुम उबो मन तुम्हें नए जाल देगा सावधानी रखना और सावधानी एक की रखनी है और वो ये सूत्र मैं कह देता हूं ये सूत्र शाश्वत समस्त धर्म का सार है सूत्र है कि अगर तुमने भोग से न पाया हो तो तुम उसके विपरीत से कभी न पा सकोगे अगर तुमने काम वासना से न पाया हो तो तुम ब्रह्मचर्य से कभी न पा सकोगे अगर तुमने धन से न पाया हो तो तुम निर्धनता से कभी न पा सकोगे अगर तुमने दौड़ दौड़ के संसार में नहीं पाया तो तुम दौड़ दौड़ के परमात्मा भी मिला ना पा सकोगे विपरीत से नहीं अभाव से वो मिलेगा इसे थोड़ा समझ लें न तो भोग की दौड़ न त्याग की दौड़ दोनों का अभाव न ये दौड़ न वो दौड़ दोनों के मध्य में ठहर जाना न तो मन को भरने से और न मन को शुद्ध करने से नहीं दोनों से नहीं मिलेगा अब हम इस छोटी सी घटना को समझने की कोशिश करें यह तथाकथित धार्मिक के संबंध में है कि वो कितनी मेहनत करता है कितना योग साधता है कितना ध्यान जप पूजा प्रार्थना अर्चना करता है फिर भी फल कुछ नहीं खड़ा रहता है वही जहां तुम खड़े हो वैसा ही उदास वैसा ही निर्वीर वैसा ही निस्तेज जैसे जीवन की धार सूख गई जैसी तुम्हारी वैसी उसकी बड़ा मजा तो यह है कि संसारी में थोड़ी बहुत झलक भी दिखाई पड़ती है जीवन की जिसको तुम सन्यासी कहते हो उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती तुम मरे हुए हो वो तुमसे ज्यादा मरा हुआ है लेकिन तुम उसके मरेपन को ही से समझते हो कि ये उपलब्धि है तो बात अलग इधर में देखता हूं कि आदमी अपने मन को समझा लेता है तुम्हारा सन्यासी मुर्दा है उसके जीवन में प्राण नहीं है कहीं कोई पुलक नहीं है इसको तुम समझ लेते हो कि शायद वो सिद्ध हो गया सिद्धि मृत्यु जैसी नहीं महाजीवन जैसी सिद्धि कोई रुग्ण दशा नहीं, नहीं है परम स्वास्थ्य सिद्धि कोई थकावट नहीं है सिद्धि कोई टूट जाना नहीं है सिद्धि कोई खंडहर नहीं सिद्धि परम भोग है सिद्धि तो महाउत्सव है वहां तो जीवन का रोआ रोआ पुलकित जीवन का कण कण आनंदित और जीवन का हर क्षण महा है सिद्धि एक परम नृत्य है उससे बड़ा कोई संगीत नहीं उससे बड़ी कोई समाधि नहीं नाचता हुआ जब तक न मिले सन्यासी गीत गाता न मिले तब तक तुम सावधान रहना उसके उठने बैठने में नृत्य न हो उसके भीतर अहनिस बांसुरी न बज रही हो अनहद बाजे बांसुरी वही उसका लक्षण लेकिन जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं वो मुरझाए धूल जमे हुए लोग उनकी जड़ें कभी की टूट गई मगर एक बात है कि वह तुमसे विपरीत है इसलिए तुम सोचते हो हमें नहीं मिला इन्हें जरूर मिल गया होगा विपरीत प्रभावित करता है क्योंकि मन विपरीत में उत्सुक विपरीत से मन मरता नहीं विपरीत मन की नई यात्रा है मन से मुक्ति होती है द्वंद्व के अभाव से कहानी को समझे मातसू साधना में था ज़िन की बड़ी गहरी समझ समझ यह है कि साधना ही तुम्हें इसलिए करनी पड़ती क्योंकि तुमने समझ नहीं ये बड़ा उल्टा लगेगा क्योंकि हम सोचते हैं समझदार लोग साधना में लगते साधना का मतलब क्या है वो भी श्रम वो भी दौड़ वो भी यत्न है समझ की कमी तुम साधना से पूरा करते हो अगर समझ ही हो तो साधना की क्या जरूरत है तुम हाथ में जहर का प्याला लिए बैठे हो और तुम्हें समझ आ गया कि ये जहर है तब साधना करनी पड़ेगी इसे फेंकने के लिए बड़े यम नियम पालन करने पड़ेंगे। आसन लगाने पड़ेंगे ध्यान करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तुम्हें समझ आ गया कि यह जहर है बात खत्म हो गई इसको फेंकने के लिए यत्न करना पड़ेगा यत्न बताएगा कि समझ नहीं आई, यत्न का मतलब ही समझ की कमी तुम यत्न से पूरी कर रहे हो लेकिन कोई भी यत्न समझ नहीं बन सकता तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है क्यों क्योंकि भीतर तुम्हें अब भी लगता है कि यह जहर नहीं उसी से लड़ने में तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती कोई कहता है कि जहर तुम्हें अभी भी अमृत मालूम होता है और जो कहता है वह इतना तर्कनिष्ठ मालूम होता है और उसकी बात अपील करती तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है तुमको समझ में नहीं आया है तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है कि होगा तो जहर क्योंकि तुम कष्ट पा रहे हो तुम कहते हो साधना करेंगे छोड़ेंगे समय लगाएंगे साधना का अर्थ समय लगेगा मेहनत करनी पड़ेगी और जितनी देर तुम समय लगाओगे उतने दिन तो जहर का प्याला हाथ में रहेगा और उतने दिन प्यास भी तुम उसी से बुझाओगे जितनी देर बीतेगी जितनी साधना चलेगी उतनी देर तुम तो पुराने ही रहोगे और उतनी देर तुम पुराने रहोगे तो पुराने में और जड़े प्रविष्ट कर जाएंगी इसलिए जेन कहता है समझ तत्क्षण क्रांति युग क्रांति है जैसे ही समझ आया कि बात खत्म हो गई फिर तुम साधना करोगे फिर तुम कहोगे कि अब जाऊं अब मैं साधना करूं बुद्ध ने कहा है और उसी सूत्र से जेन की पूरी परंपरा बंधी बुद्ध ने कहा है घर में आग लगी हो और तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि घर में आग लगी है तो क्या तुम समय मांगोगे कि मैं थोड़ा विचार करूं थोड़ा ध्यान करूं थोड़ी साधना करूं शास्त्र अध्ययन करूं गुरुओं से पूछूं कि बाहर जाने का मार्ग क्या है या कि तुम तत् छलांग लगा के बाहर हो जाओगे अगर घर में आग लगी है ऐसा तुम्हे दिखाई पड़ गया मुझे दिखाई पड़ता हो तो फर्क की बात तुम्हें दिखाई ना पड़ता हो मैं कहू कि आग लगी है तुम चारों तरफ देखो और तुम्हें कहीं आग ना दिखाई पड़े तो तुम कहोगे कि सोचूंगा विचार करूंगा समझूंगा जब समझ आ जाएगा तो बराबर निकलूंगा लेकिन तुम्हें आग नहीं दिखाई पड़ रही आग दिखाई पड़ जाना ही क्रांति है ज्ञान क्रांति समझ अंडरस्टैंडिंग पर्याप्त और क्या साधना है लोग मुझसे कहते हैं आप बोले चले जाते हैं क्या होगा अगर तुम ठीक से सुन रहे हो तो कुछ और करने को बचता नहीं अगर तुम ठीक से सुन रहे हो तारतम्य जम गया है सुनने का तो समझ फलित होगी रक्ति भर भी करने को बाकी नहीं समझ का प्रकाश भीतर हो जाए ये बोध आ जाए तथ्य ख्याल में आ जाए कि मन की भूल कहा है बात खत्म हो गई घर में आग लगी हो तो छलांग तो लगा के भी निकलना पड़ता है यहां तो इतनी बात भी करने की जरूरत नहीं कि छलांग लगा के निकलना पड़े समझ में आ गई बात गिर गई समझ कम है इसलिए मुझे तुम्हें साधना करवानी पड़ती वो साधना समझ को परिपूर्त करने का एक उपाय उस साधना में उलझे उलझे शायद धीरे धीरे समझ आ जाए और तुम्हारी कठिनाई है अगर मैं तुमसे कहूं कुछ भी करने को नहीं है तो तुम भाग खड़े होोगे क्योंकि तुम कहोगे सुन सुन के क्या होगा कुछ करने को चाहिए तुम्हारा मन कुछ करना चाहता है बिना कि यह मन मर जाता है तुम्हारा मन चाहता है कुछ करने को विधि दो बस कुछ उल्टा सीधा करने को हो तो भी मन लगा रहेगा कुछ करने को ना हो तो मुश्किल होती मेरे पास लोग आते हैं उनसे मैं कहता हूं तुम सब चुपचाप बैठ जाओ कुछ ना करो कर करके तो इतनी मुसीबत कर ली अब ना करो वे कहते हैं कुछ तो आलंबन चाहिए आप नाम ही दे दें परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे माला दे दे वही फिरते रहेंगे मंत्र तो दे दें मगर बिना आलंबन कैसे बैठे रहेंगे जिस दिन तुम बिना आलंबन बैठ जाओगे उसी दिन मन के बाहर हो जाओगे क्योंकि मन बिना आलंबन के नहीं जी सकता मन को 24 घंटे सहारा चाहिए मन बेसहारा नहीं जी सकता मन को कुछ ना कुछ चाहिए जिसकी वो जुगाली करता रहे मन मंत्र मानता है शिव के सूत्र में शिव ने बढ़िया अनूठी बात कही कि मन ही मंत्र है इसलिए सब मंत्र मन को ही भरेंगे कोई मंत्र तुम्हें मन के बाहर ना ले जाएगा शब्द तो मन क्या स्वभाव है इसलिए सब शब्द मन को भरेंगे समझ शब्द नहीं समझ सिद्धांत नहीं समझ एक बोध एक होश एक जागृति ऐसा बहुत बार हुआ है कि सिर्फ शांति से सुनते सुनते लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए महावीर ने कहा है कि मोक्ष चार तरह के लोग पहुंचते तो उन्होंने चार को तीर्थ कहा है जहां से आदमी मोक्ष जाता है उसमें दो तीर्थ बड़े हैरान करने वाले जैन साधु बिल्कुल भूल ही गया कि उनको भी महावीर ने तीर्थ कहा महावीर ने कहा मेरे तीर्थ चार श्रोता जिसको महावीर श्रावक कहते सुनने वाला और श्राविका सुनने वाली ये दो तीर्थ साधु और साध्वी, ये दो तीर्थ ये शब्द समझ लेंगे जैसे हम महावीर कहते हैं श्रावक और श्राविका साधु और साध्वी, ये चार तीर्थ कुछ लोग हैं जो सुनकर पहुंच गए हैं मोक्ष कुछ लोग हैं जो साधना करके पहुंचे वो साधु और साध्वी और साधु और साध्वी निरंतर सोचते रहे कि वो श्रावक से ऊपर वहां भूल ये मैं तुम आज कहता हूं कि वहां बुनियादी भूल जो सुन नहीं पहुंच सकता उसको साधना करनी पड़ती वो ऊपर नहीं उसकी समझ कमजोर है जो सुन के ही पहुंच सकता है वही ऊपर उसकी समझ पर्याप्त है समझ उसकी काफी है उसमें कुछ और नहीं जोड़ना पड़ता कोई यत्न उपवास यम नियम कुछ भी नहीं समझा बात खत्म हो गई जो सुन के पहुंच जाए वो तो परम जिसको कुछ और करना पड़े वो नंबर दो है वो दो यम वो प्रथम नहीं लेकिन बड़ा मजा है श्रावक श्राविकाएं साधु साध्वियों के पैर छूते क्योंकि ना तो श्रावक श्राविकाएं श्रावक है, श्राविकाएं हैं और ना साधु साध्वी, साधु साध्वी। जो सुन के ही पहुंच गया उसे तुम ऊपर कहोगे या उसे जो कुछ करके पहुंचा करने का मतलब होता है शरीर का सहारा लेना पड़ा करने का मतलब होता है मन का सहारा लेना पड़ा सुन के समझ का मतलब होता है कोई सहारा ना लिया सिर्फ बोध पर्याप्त हुआ बुद्ध ने कहा है कि श्रेष्ठ घोड़े को कोड़े की छाया काफी होती कोड़ा नहीं कोड़ा मारने का तो सवाल ही नहीं है वो तो खच्चरों के लिए घोड़ों के लिए नहीं श्रेष्ठ घोड़े को, कोड़े की छाया भर दिख जाए कि वो चल पड़ता है समझ कोड़े की छाया है और साधना कोड़ा है मासू साधना में रथा गुरु को सुन के काफी नहीं हुआ गुरु के पास रहना काफी नहीं हुआ जलती हुई ज्योति के पास दिया न जल सका कुछ और करने की आवश्यकता पड़ी वो दो व्यक्तित्व था उसके पास सिर्फ बोध से वो न चल सका उसे कुछ यांत्रिक सहारे की जरूरत थी वो साधना में रक्त था वो अपने गुरु आश्रम के एक एकांत झोपड़े में अहिर निश मन को साधने का अभ्यास करता था इसीलिए साधु हमें ऊपर दिखाई पड़ता है क्योंकि वो 24 घंटे श्रम में लगा है श्रम को हम जांच सकते श्रावक हमें दिखाई भी नहीं पड़ सकता क्योंकि उसकी घटना तो भीतरी है बाहर से पहचानने का कोई उपाय नहीं वो कुछ भी कर नहीं रहा है जिसको हम नाप सकें मासू की बड़ी प्रतिष्ठा रही होगी आश्रम में लोग उसकी तरफ आदर भाव से देखते रहे होंगे सम्मान की तरफ से वो मासू का झोपड़ा है वो 24 घंटे साधना में रहते मन को साधरा है। लेकिन मन को साधना और साधना कुछ और कर भी नहीं सकती क्योंकि जब भी तुम कुछ करोगे मन का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि कृत्य मन से पैदा होता है तुम्हारी आत्मा से कोई कृत्य पैदा नहीं होता तुम्हारी आत्मा तो शुद्ध चैतन्य वहां कृत्य है ही नहीं वहां तो सिर्फ होना मात्र है होश मात्र है चित मात्र है वहां कृत्य कहा कृत्य तो मन से होता है और कृत्य तभी होता है उसके पहले वासना प्रवेश कर गई होती क्योंकि तो तुम करोगे ही क्यों कुछ जब वासना ना होगी ये वासना मोक्ष जाने की हो तब तुम ध्यान करोगे आसन लगाओगे आंख बंद करके बैठोगे क्योंकि परमात्मा को पाना है लेकिन कुछ पाना पाने में वासना का बीज वासना के बीज में संसार छिपा है वहीं से तो हम भटकते हैं। मन का सहारा लेना पड़ता है कृत्य के लिए और कृत्य का सहारा लिया कि बीज आ जाता है वासना फिर परमात्मा में ही भटकाने का रास्ता बन जाएगा मासू गुरु आश्रम के एकांत एक झोपड़े में अहिने मन को साधने का अभ्यास करता था न दिन न रात न देखता दिन न रात २४ घंटे लगा था एक ही धुम थी साधना सत्य को पाना जो उससे मिलने जाते उनकी ओर भी वह ध्यान नहीं देता था क्योंकि साधक ऐसा समय खराब नहीं कर सकता और साधक ऐसा हर किसी पर ध्यान नहीं दे सकता इसे थोड़ा समझ लेना ये थोड़ा बारीक है और ये सारी कहानियां बड़ी बारीक है और अगर इनकी नाजुकता को तुमने न तो तुम वंचित रह जाओगे अर्थ से अर्थ इतना ऊपर नहीं है अर्थ नीचे ऊपर तो छोटी सी घटना मालूम पड़ती जिसमें कुछ सार दिखाई नहीं पड़ता एक बात अहंकार चाहता है दूसरे मुझ पर ध्यान दें और मैं किसी पर ध्यान न दूं। फिर अहंकार हजार हजार रास्ते बनाता है जिससे दूसरे मुझ पर ध्यान दें और मैं ध्यान दूसरों पर मैं दूं। धन इकट्ठा करता है एक बड़ा महल बनाता है ताकि दूसरे मुझ पर ध्यान दें राह से गुजरू तो लोग झुक झुक के नमस्कार करें और मजा तो तब है जब तुम्हें नमस्कार का उत्तर भी न देना पड़े जो तुम्हें नमस्कार करे उसे तुम्हें पहचानने की भी जरूरत न पड़े मजा तो तब है अहंकार चाहता है सारा संसार मेरे चरणों में झुके और मैं ऐसा बैठे रहूं कि मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं जब तुम्हें दूसरे पर ध्यान देना पड़ता है तो पीला होती जब तुम्हें दूसरे ध्यान देते हैं तो सुख आता है फिर तुम साधु बनके बैठ जाओ तब भी तुम आंख बन किए बैठे रहोगे कि दूसरे ध्यान दें। मासू ने एकांत में झोपड़ा चुना था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जंगल चले जाओ तो भी तुम वहां आंख बैठे रहोगे और इसी प्रतीक्षा में कि संसार को खबर मिल जाए कि मैं बिल्कुल एकांत में हूं यहां कोई भी नहीं मैंने सब संसार छोड़ दिया है तुम वहां भी बैठे रहोगे लेकिन नजर तुम्हारी संसार पर लगी रहेगी कि दूसरे ध्यान दे तुम कहां बैठे हो इससे फर्क नहीं पड़ता रामकृष्ण कहते थे चील ऊंचे आकाश में उड़ती लेकिन नजर नीचे पड़ी हुई लाश पे लगी रहती कोई मरा हुआ चूहा पड़ा हो नजर उस पर लगी रहती उड़ती आकाश में तो रामकृष्ण कहते थे उड़ते हुए आकाश में देख के ये मत सोचना की बड़ी ऊंचाई पर नजर तुम तो नीचे लगी मरे हुए चूहे पे लगी वो तो प्रतीक्षा में ऊपर चक्कर काट कि जब मौका मिले झपट्टा मार दे तो तुम एकांत एक में बैठे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नजर भीड़ पर और यह भी हो सकता है कि जब भीड़ आए तो तुम नजर भी ना उठाओ फिर भी नजर भीड़ पर है ये भी हो सकता है कि जब लोग आए तो तुम देखो भी ना लेकिन तब भी नजर उन्हीं पर है क्योंकि तब तुम भीतर रस पा रहे हो तुम ये रस पा रहे हो कि मैं इतना लीन हूं ध्यान में कि तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे सकता लेकिन ये भी असमिता है ये भी अहंकार है